कैसे हैं आप बहुत अच्छे जी जी अपने बारे में बताइए क्या करते हैं वर्तमान समय आप मेरा नाम रामदेश वर्मा है मैं श्री राम सरस्वती ज्ञान मंदिर रामकोला का प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर हूँ और बच्चों को शिक्षा और संस्कार देने का काम करता हूँ तो अभी ग्लोबल सबमिट में आप आए हैं तो उसके बारे में बताइए हमें कैसा लग रहा है ग्लोबल सबमिट में मैं आया हूँ क्योंकि तो मैं मधुबन में पहली बार आया हूं, लेकिन पहली बार में देख करके मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं स्वर्ग में हूँ और जो मैं कामना करता था या जो मैं मतलब वो अपनी इच्छाएं थी वो इच्छा से बढ़ कर के जो ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में ये मधुबन एक स्वर्ग के ही समान है। जी जी जी जी, जी। चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया है हर शक्रमारे सभी श्रोताओं को बड़ा अच्छा लग रहा है और पहली बार आप आए हैं तो यहाँ से क्या सीखकर जाने वाले हैं आप आ, पहली बार चूँकि मैं आया हूँ तो मैं यहाँ का संस्कार देख रहा हूँ और लोगों का जो मेल मिलाप है जो बात करने की क्रिया क्रियाकलाप है वो बहुत ही मनमोहक है जितने भी हमारे भाई यहाँ पर हमको मिले हैं उन्होंने बहुत अच्छी तरीका ऐसी बात की है और किसी प्रकार की ईषा और द्वैस उनके अंदर नहीं है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूंगा कि एज ए शिक्षक आप अभी यहाँ से क्या लेकर जाएंगे और बच्चों को क्या पढ़ाएंगे सिखाएंगे जी मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है की अपने बच्चों में एक अच्छे संस्कार जो भारतीय संस्कृति के संस्कार होते हैं जो मैंने यहाँ सीखा है मैं चाहूँगा कि मैं अपने बच्चों में भी ऐसे संस्कारों को सिखाएं जैसे की जो भारतीय संस्कृति है पाश्चात्य सभ्यता पर लोग जो है ज्यादा निर्भर हो रहे हैं और भारतीय संस्कृति विलुप्त होती जा रही है लेकिन जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैंने देखा है कि भारतीय संस्कृति को तो मुझे जगाना चाहिए और अपने बच्चों को अपने स्कूल में भारतीय संस्कृति की परंपरा के अनुसार बच्चों को उजागृत करना चाहिए उनको सिखाना चाहिए कि बच्चे आप अच्छी एक संस्था सीखे जी चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं उस जगह के बारे में कुछ बातें बताइए खास क्या है जनपद कुशीनगर में एक राम छोटा सा स्थान है जो नगर पंचायत है यहाँ एक गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और पिछड़े क्षेत्र होने के कारण सन उन्नीस में मैंने विद्यालय खोला था नाइन्टीन नाइन्टी फोर में और उस समय मात्र तो दो तीन ही स्कूल थे और आज तो काफी संख्या में स्कूल हो गए हैं और चूंकि तो मैं भारतीय संस्कृत पर ही आधारित स्कूल चलाता था आज इंग्लिश मीडियम की इतनी मार हो गई है इतने ज्यादा विद्यालय हो गए हैं जो पाश्चात्य सभ्यता से बच्चों को ओत कर रहे हैं उनके अंदर जो है संस्कार नाम की चीजें समाप्त होती जा रही हैं, जैसे मैं पहले बच्चों को सिखाता था इस प्राता उठकर के अपने माता पिता को प्रणाम करने प्रात काल उठ के रखना पिता गुरु ना माता इस प्रकार से बच्चों को प्रतिदिन सिखाता हूँ लेकिन मैं देखता हूं मैं से संपर्क करता हूं तो बच्चे प्रणाम नहीं करते हैं क्योंकि भारतीय संस्कृति का जो है लोप होता जा रहा है और मैं चाहता हूं कि भारतीय संस्कृति जो है बरकरार बनी रहे बच्चों में अच्छे संस्कार अच्छी शिक्षा जो है जागृत हो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आप अपना जीवन का जो है एक धेय लेकर काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर आपकी भावनाए बहुत सुंदर है बहुत अच्छी तरह से आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप इस भावना को लेकर और अपने यहाँ विशेष जहाँ पर आज एक स्कूल या शिक्षा का अभाव है वहाँ पर उसे पूरा करने का काम कर रहे हैं तो बहुत बहुत साधुवाद आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं ओम शांति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 आइए ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है और बहुत ही अच्छा आप सभी जो हैं यहाँ पर आए हुए मेहमानों से मुलाकात कर रहे हैं और अभी हमारे साथ है विशेष प्रहलाद जी जिनसे हम लोग बात करेंगे आप भी शिक्षा के क्षेत्र में ही काम करते हैं अच्छा गन्ना सुपरवाइजर सुपरवाइजर तो उसमें क्या करते हैं में में में सुपरवाइजिंग का का का काम जो है गन्ने विकास कराना कराना नई-नई प्रजातियों का इजाद शोध केंद्रों से लाके दिलवाना अच्छा और उसको विधि कुछ ट्रेंच विधि है कुछ विधियां है उसी हिसाब से उसको लगवाना और अच्छी से अच्छी पैदावार दिलाना hmm. कीट व्याधियों के बारे में बताना hmm. मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो रही है इस समय उसको मिट्टी की जांच कराना और कितनी मात्रा में खाद बीज दवाएं दिया जाए कि हमारा फसल जो है बढ़िया हो और इस समय तो जोर इस पर दिया जा रहा है कि कम से कम रासायनिक खाद दिया जाए और फर्टिलाइजर में आपको जो <laughs> जी जी जी जी बहुत ही अच्छी बात है प्रहलाद जी आशा करूँगा बंधुओं को भी, अच्छा लग पर भी किसान भाई है तो क्या यहाँ जैसे की जिस जगह पे आप है जनपद में गन्ने की खेती हो रही है तो सबसे गन्ने की खेती सबसे ज्यादा वहाँ हो रही या पुना में हो रहा है जी देखिये हमारे यहाँ का क्लाइमेट गन्ने के लिए बहुत ही फेवरेबल है अच्छा अच्छा वहाँ दस से बारह महीने में हमारे यहाँ गन्ना पक जाता है अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा और आपके यहाँ जो है अड़साली फसल ली जाती है यानी अठारह महीने में फसल पैदा होता है आपके अच्छा महाराष्ट्र वगैरह बड़ा है बहुत ज्यादा दौड़ा उधर नहीं किया है अच्छा लेकिन अपने यहाँ की जो हमारी प्रवृत्ति किसानों की वो हमारे यहाँ एक गन्ना बोया जाता है शरद हम्म वो भी नवम्बर से चीनी में चालू होती है वो भी पक जाता है और फिर फरवरी से लेकर किसान मई तक जो है बोता है फिर दोबारा बोएगा अच्छा अच्छा अच्छा तो वो मान लीजिए अगर अप्रैल मई में बोता है तो उसको आठ दस महीने में पक जाता है नवम्बर में चीनी मिल चालू हो जाती है कम समय में हमारे यहाँ जो है? अच्छी कहा अच्छी पैदावार हमारे यहाँ क्लाइमेट जो है तराई बेल्ट है बहुत ही अच्छी है गन्ने के लिए अरे वाह चलिए प्रहलाद जी जाते जाते आप लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे और ब्रह्मा कुमारी इसके इस प्रांगण में आके आपने क्या सीखा ब्रह्मा कुमारी चूँकि अध्यात्म से कुछ हम पहले से दस जानते थे और हमारे यहाँ सेंटर है उस बीच में जाता होता रहा तो मुझे लगा कि बीच में जो आडंबर होते हैं हु. वो सब आडंबर इसमें नहीं है और बहुत ही अच्छी चीज़ है हम सभी लोगों को यहाँ के जो विचार मिले बड़ा अच्छा मिला और इससे हम चाहेंगे कि और देश समाज के लोग जुड़ें अच्छी शिक्षा है अच्छी रीति रिवाज है इसमें किसी प्रकार की भेदभाव नहीं है जी जी, जी। चलिए प्रहलाद जी बहुत सुंदर अनुभव आपने साझा किया यहाँ आके कि आपको बड़ा अच्छा लग रहा है और भेदभाव रहित है ये आपने महसूस किया तो मैं चाहूँगा कि आप इस अनुभव को अपने साथ लेकर जाएं, और दूसरों के साथ भी इस अनुभव को साझा करके उन्हें भी यहाँ लेकर आएँ ऐसी शुभ आशा के साथ फिर से एक बार आपको बहुत बहुत साझुवाद ओम शांति धन्यवाद ओम शांति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 नमस्कार स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का अभी हमारे साथ भरूच गुजरात से जुड़े हुए हैं है, मेहमान आए हुए हैं इला सादरानी जिनसे हम लोग बात करेंगे इला जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसे हैं आप जी जी थोड़ा बताइए अपने बारे में क्या um, करते हैं आप मैं पास्ट में एजुकेशन एजुकेशन इंचार्ज इंचार्ज थी थी mm -hmm. और टीचिंग फील्ड में थी वो साल मैंने किया फ्रॉम मुंबई आफ्टर आई आई आई रियली वेरी वेरी गुड वाज इन डिप्रेशन ब्रह्मा कुमारी बहुत बहुत अच्छा अच्छा लगा जी जी, जी. से <laughs> uh, hmm. में से आई जो उनको बाबा का ज्ञान ये सब बोलते hmm. कि जैसे भक्ति खत्म होती है तो ज्ञान मिलता है हमारे <laughs> <ज्यान। laughs> जो भक्ति मार्ग के गुरु थे वो भी ऐसे ही बोलते ah. ज्ञान में भी जाओ Hmm. करती हूँ थोड़ी बहुत पक्ति अभी भी श्रीनाथ जी की बहुत बड़ी भी करती हूँ लेकिन के और मुझे भरुच जोन में अंकेश्वर hmm. जी आई डी बिगेस्ट इंडस्ट्रियल एरिया अनिल दीदी है और बहुत मुझे सपोर्ट करती है प्रभि भी बहुत सपोर्ट करते है और वही सच बोलू ना कि कि ऐसा मुझे लग रहा था मेरे के के जाने के बाद में मैं भी उनके पीछे चली जाऊंगी से बाबा जो बहुत अच्छा जी जी और उन्होंने मुझे बहुत पालना अनिला बहुत पालना जी ने जी। आइये आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा जाते जाते एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे आप अभी तो मैं ग्लोबल समिट में लास्ट टू इय से आ रही हूँ तो मैं सेवा में थी और ये बार मैं गेस्ट को लेके आई हूँ मुझे ये बार का भी बहुत अच्छा लगा जो, ये गीता बहन ने जो राज के बारे में जो नए हाए उनके लिए इतने इजी लैंग्वेज है बोला आज जो ऊषा भो बोला जो शिव एक ही है, है। वो भी बहुत तो अच्छा कभी जी जी जी चलिए सदरानी जी बहुत ही सुंदर अनुभव आपने साझा किया आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को भी बड़ा अच्छा लग रहा है आप सभी को इला सदरानी जी से सीखना चाहिए की कैसे हमें जो है डिप्रेशन से मुक्त होने के लिए मेडिटेशन एक अच्छा काम करता है आप सुन रहे हैं रेडियो धवन वन, वन जीरो सुनते रहो मुस्कुराते रहो